बलराम स्पष्ट हंस रहे और ये नीलमणि मुख छिपाए छिपाए हंस रहे अब वो संघ गोप शिशु भी लगे हंसने अब ये गोप शिशु हंसने में अंतर है अब गोपों के मन में ये कल्पना भी नहीं है कि श्रीकृष्ण और बलराम की इस वाणी में कहीं कोई तत्व के बात भी है समझे उनको समझा गोप बालकों ने समझा कि कन्हैया भैया जो है ये मस्करी करने में जिंदगी करने में जिंदगी की होर में दादा से हार गया और हार करके उसने मुंह छिपा लिया तत्व खत्म की बात कुछ नहीं बोले कन्नू भैया दारू दादा से बिलोद की हो, होर में हार गया क्योंकि दाऊ दादा ने ऐसा उत्तर दिया कि इसकी बोलती बंद हो गई <laughs> ये देखो ना कितना बोलता था के सामने और आज दारू दादा के सामने चोट कोई इसका उस्ताद मिलता है तभी ऐसे करता है तो उनके ध्यान में बात आई नहीं कि बलराम भैया और ये हमारे श्याम सुंदर इस सारे तत्वों के सार परम तत्व हैं और ये दोनों अभिन्न हैं। ये बात उनके लिए तो अमर लोग जो है वो देवता लोग जो विमानों पर बैठे अंतरिक्ष तो जारी वो तो जो देख रहे वे तो सोचते हैं उनके सामने जो तो तत्व आता है पर यहां पर निके सामने तत्व नहीं तो यहां तो बस बलराम ने जो इस समय कहा है ना वो कहा बाल्यावेश के प्रभाव नहीं तो कही सच्ची बात बलराम का जो उत्तर है वो सत्य तथ्य तो है परंतु गोप शिशु बने आज अंत तक समझा इसको केवल मस्करी ही दिल के समझा हंसने लगे कन्नु भैया तो बोले कि क्यों कन्हेरा मूनकन छाया जाने हम लोगों को तू इत, इतना रोप गाढ़ा करता है तुम हार गए तुम हार गए अरे हम सभी तू तो हार तु है हादस तु हम कभी तुझसे हार चोड़ी पर तू रोप गाड़ दिया करता है बात बनाने हम लोगों को बोलना आता नहीं और को बोलना आता बहुत ज्यादा तो तू बार बार हारने पर भी बोल जाता है आज देखते हैं दाऊ दादा बंद कर दी और मुंह छिपा के खड़ा हो गया सामने क्यों नहीं आता हार गया अब भगवान और भी हंसने लगे इन, इन सखाओं की मधुर उक्ति सुनकर तो दाऊजी ने कहा कि जरा छोड़ छोड़ना दाऊजी को मन में बुरा लगा ये बाल्य लीला बाल आवेश में देखो ना ये कन्हैया कर, को बच्चे क्या सुना रहे हैं तो दाऊ बोले करे हरा नहीं है ये तो मैं हार गया ये थोड़ी हारा है ये मैं हार गया तो मुझको कहीं दुख हो तो यार तो मेरी छाती से लग गया मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरी छाती से आकर के ये लग गया हारा तो मैं क्योंकि तो मैंने जो बात की वो ठीक नहीं थी तो उत्तर देता ये मुझको तो मुझे और संकोच में पड़ना पड़ता तुम तो तुम तो समझते हो इस बात को तो मुझको संकोच में न पड़ना पड़े दुख न हो इसलिए कन्हैया जीता जीता पर यह मेरे आकर के छाती से चिपट गया तो ये तो इसकी जीत है तुम लोग क्या करते हो है? बोले हाँ ऐसी बात है दादा तब तो ये जीता तुम नहीं जीते बोले हाँ ये जीता अब उनको कौन समझाने जाए उन चार सखाओ को शाम सुंदर रखे कि भाई ये तो तुमसे हारा ही हुआ है और तो सदा हारता ही रहेगा ये नित्य अजय होने पर भी किसी के द्वारा ये पराजित कभी हुआ नहीं पर तुम सखाओं से तो ये सदा हारा ही रहता है और हारा ही रहेगा तुमसे कभी ये जीतने वाला है ही नहीं और यही बात वास्तव में है ये भगवान के इस बाल स्वरूप का माधुर्य इसी में विशेष प्रकट है जहाँ ये छोटों के सामने छोटे बड़े थे। बड़ों में बड़े बने इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ये तो बड़े तो बड़े हैं बड़ों में बड़े बनना इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं ये तो बड़े हैं महत हैं पर अनोरणीय महतो महिया जो उनका अनुरूप है ये जहाँ प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर के प्रकट हो जाए वहाँ रसधारा बहती है तो वो कहते हैं बड़ा सुंदर भाव है कि ये गोप शिशु जिन में कोई ज्ञान नहीं जो किसी तत्व को जानते नहीं जिनमें शुद्धाचार नहीं जिनको नहाने खाने का भी धोती पहनने का भी जिनको होश नहीं किससे कैसे बोलना चाहिए जो जानते नहीं ऐसे जो गवार गोप शिशु उन गोप शिशुओं की कैसी कैसी बोली ये सुन सुन करके और हंसता है डांटता तो कभी है ही नहीं कभी इसने श्रीकृष्ण ने श्याम सुंदर ने किसी गोप सखा को डांटा नहीं डांट सही एक आज बार किसी को हराया तो हराने के बाद स्वयं रोने लगे जब उसके मुख पर उदासी देखी हारने वाले के तो ये पास चले गए जाकर के बोले भैया देख मुझसे गलती हो गई बोले नहीं नहीं तुझसे खेलना नहीं है तू तो जीतने लगा ना अब तो हम लोग तो सब तेरे से हार ही जाएंगे तो तेरे साथ खेल करके हारे कौन हम तुमसे नहीं खेलेंगे रोने लगा वो बच्चा मान भंग हो गया उसका और अपमान करने वाले श्री कृष्ण अब इनको ये रोज हारे हैं इनके हारने में इनके अपमान की कोई बात नहीं है तो श्रीकृष्ण हरा दे कोई को उसमें ये होता है ना राजा का बेटा है ये भाव थोड़ा सा आ जाता है ना बड़ा है भाई तो बड़े के सामने छोटा हार जाए तो उसका छोटापन सिद्ध हो गया तो छोटापन जहाँ सिद्ध हो गया वहाँ उसकी जरा शान कम हो गई तो भगवान को छोटा में सिद्ध करना है नहीं तो उसको गले लगा लिया बोले आ जरा खेड़े मरना तुम्हारे साथ नहीं खेलना है खेलेंगे नहीं तो दारू जी को लेकर के आए बोले इसको समझाओ जरा तोक को तोक छोटा सा इसको जरा समझाओ तो समझाया तोक ने कहा कि देख खेल में हार जीत तो होती है कभी तू हारे और कभी हम हारे पर मुझको ऐसा दिखता है कि तू रूंगस खाता है तू झूठ मूठ ही बोलना तुझको आता कहता जीत गया जीत गया जीत गया और ये दारू से कह है कि हाँ जीत गए और तू अपना रोग गांठ लेता है पर ये ठीक नहीं यूं करेगा तू तब तक हम खेलेंगे नहीं बोले नहीं नहीं नहीं दादा अब नहीं भैया अब नहीं करेंगे भाई गलती हो गई सचमुच मैं हारा ही था तू कहता है बिल्कुल सच कहता है मैं हारा था लेकिन मेरे मन में ये एक तरह का अभिमान है न भैया मैं बड़ा अभिमानी हूं यूं कह के कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए तब तो उसको बड़ा बड़े बच्चू रोता खेल कै चल खेल चल न खेल अरे हम तो सदा ही खेलने के लिए तैयार तो हैं तू कहीं खेलने में आ गए अलग न हो जाए यह में उसके उठ के ये थोड़ी बात थी तेरे साथ खेलने का मन नहीं था मैं तो खेलना ही चाहता था तू आ गया ना अब बस अब तो चलो खेल इस प्रकार गोप शिशुओं के मन को मनाया करते अखिल ब्रह्मांड पालक सर्वेश्वर भगवान ये इस बाल लीला का भगवान की रस लीला का ये महान चमत्कार जहां सारे चमत्कार इसके सामने क्षीण हो गए बड़े बड़े चमत्कार सृष्टि रचना कम चमत्कार है परे तो ब्रह्मा जी को सौंप दिया तुम करो चमत्कार ये काम ब्रह्मा से नहीं हो सकता ब्रह्माचार्य कितने अपना अभिमान का क्या कर दें ये गोब विशिश में बालक बनकर कभी नहीं खेलता शंकर अपने भूत प्रतो में भले ही खेले पूरे तो बच्चों में आके शंकर खेले ये शंकर के मान की चीज नहीं ये तो विष्णु भगवान बड़े भारी छे पर विष्णु भगवान कहीं आकर के बच्चों में खेले तो विष्णु भगवान का रूप ही न रहे हुए बच्चों में खेले तो उस रूप को खो के खेलने ना नहीं कहीं चक्र देख करके बच्चे डर जाए गदा देख के बच्चे भाग जाए बोले तो गदा लिया आए कहीं मार देगा इसके तो हाथ में केवल मुरली कहीं रूठे कोई तो बजा के सुख दे गई यही इसकी मार मिठी मिठी हंसी इसके घरों पर रूठने वाले को के मना गई ऐसा मधुर तो ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोलोक बिहारी कि यही है तो इसकी लीला इसका जो यह रस है ये अप्रतिम रस है इस रस की कहीं तुलना नहीं और इस रस में जिन लोगों को रस लेना है उनको भी यही चाहिए कि सखाओं के चरण धूली चाहे ब्रह्मा जी की भांति इन सखाओं के चरण धूली कहीं प्राप्त हो जाए तब तो उस चरण धूली के द्वारा संकेत पा करके उसके पीछे पीछे चरण धूलि के पीछे पीछे जा करके शायद हम लोग भी कहा किसी बार के दरवाजे तक जा पहुंचे और यदि इनकी चरण धूलि से उपेक्षा की और ज्ञान गरिमा के लिए बैठे रहे तो ब्रह्मा जी ने रस पाया मिला उनको अनुग्रह प्राप्त किया पर भेज दिए फिर ब्रह्म ही कहीं में जाओ वहा बैठे अपना शासन करो ब्रह्मा से नहीं कहा कि तुम आज से यहाँ आ गए तो बच तुम भी यहां पर ब्रह्मा जी ने वरदान तो मांगा पर भगवान ने उत्तर नहीं दिया उनको रस दे दिया वो अलग बात ब्रह्मा बने हुए उस रस का उपभोग करें रसामृत का सेवन करें यह दूसरी बात पर ब्रह्मा से ये कहा कि तुम आज से शिशु हो गयी पर गुप सखा बनके और तुम हमारे साथ खेलो ये ब्रह्मा को नहीं मिला तो ये सौभाग्य ये सौभाग्य संपत्ति ये सुख सम्पत्ति तो प्राप्त हुई केवल इन गुप सखाओं को तो चाहे कितनी तत्व की बात कहें दाऊजी और कितनी तत्व की बात कहें श्री कृष्ण ये सखाओ गहरे में तो तत्व ज्ञान ठहरने के लिए स्थान है नहीं उन, उ, उनका जो तो अंत स्थल जो है वो सख् मश्रण है सख भाव से परिपूर्ण है वो वहां पर ये तत्व तो ठहरता नहीं इस प्रकार वृंदावन के हाथ परिहास का रस लेकर परम सुंदर वृंदावन की शोभा को देखकर प्रसन्न चित्त हुए श्री कृष्णचंद्र गुरुष के साथ अब वो गिरिराज के नीचे बहने वाली मानस गंगा के तट पर वो गायों को चिराते, चिराते पहुंच गए एवं वृंदावन श्रीमद कृष्ण पशुन मना पशूर रेमे संचार्य नद्रे सु वी बल सो वरुण कृपाला लक्ष्य वृंदावन प्रभा निशाला अति प्रसन्न मन सखन समेता रमत भय हरि कृपा निकेता गिर समीप सरिता तट सुंदर धेनु चरावत हरि गुण मंदर सो सके नहीं को। आज लख छह सो एहरत वृंदावन में छिन्न छिन, छिन अत उपजत मन में गो ऐसी वृंदावन बिहारी ना लकी जाए। अब रहे हैं गोवर्धन के नीचे मानसे गंगा के तत्पर पर श्री कृष्ण अब यहाँ ताल वृक्ष का बन बनकर अब वो नीला का रस प्रारम्भ होगा धेनुका सुर का उद्धार उसके बाद काली दमन